नमस्कार आप सुनडा रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो आइए है जैसे कि आप सभी जानते हैं बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तन्या चौधरी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं पूना से बिलोंग करते हैं और स्पीच थेरेपी का, का काम करते हैं थेरेपिस्ट का, का काम करते हैं तो उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से तन्या चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे है आप तनयाम गुड uh, <laughs> अच्छा लग रहा है जी जी जी जी. माउंट आबू पहली बार आए आप जी हाँ फर्स्ट टाइम अच्छा अच्छा वैसे आपने जो स्पीच थेरेपिस्ट का काम शुरू किया है तो वो कब से किया और आपको इस फील्ड में कैसे आने का दिल हुआ uh, मेरा एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेरा ये फिक्स था कि मुझे रिहैब फील्ड uh, में जाना है अच्छा, जहाँ पे आई वांट टू वर्कर और जो बहुत थेरेपी बेस्ड है Hmm. और टास्क बेस्ड जितना हो hmm. उतना मेरा फोकस था कि ऐसा कुछ स्टडी करना है विच इज़ कम्प्लीटली थेरेपी बेस्ड अच्छा तो इसीलिए आई हैव चोजन दिस फील्ड ऑफ स्पीच थेरेपी जहाँ पे जो हम बोलते कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आजकल बहुत बढ़ गए ड्यू टू बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है बहुत सारे रीजनज हैं तो उसके लिए आई हैव चोजन दिस फील्ड इस तो आपने पहले से ही सोच के रखा था कि कुछ इस तरह का सोशल काम करेंगे मेडिसिन मेडिसिन ना ना हो हो हाँ। तो ऐसा क्यों लगता है ना हो आपको <laughs> क्योंकि uh, मतलब मेरा ज्यादातर फोकस उसी पे रहा है पहले से कि दे डू सेयर वर्क बट देन आई हैड दैट थॉट समेर दैट आई शुड बी डूइंग समिंग थ्रू माई क्रिएटिविटी और थ्रू हाउ आई प्लान द सेशन्ज और how how, how am I taking it more in a creative form hmm. because hmm. speech hmm. therapy is based on more creativity and more based on particular approaches which you can take in different forms तो वो मेरा focus ज़्यादा था चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपका फोकस थोड़ा सा डिफरेंट रहा है और आप चाहते हैं कि जो भी काम करें आप खुद क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए अपने विचारों के साथ आप जुड़कर काम करना चाहते हैं इसलिए आप मेडिसिन के अलग रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे स्कूल लाइफ की कुछ बातें आप शेयर कीजिए स्कूल में आप क्या सोचते थे कि आप स्पीच थेरेपिस्टी बनना ऐसे सोचते थे या कुछ और सोचते थे <laughs> नहीं स्कूल स्कूल में मेरा ज़्यादातर मुझे आर्किटेक्चर का इंटरेस्ट था आ, मतलब ड्राइंग है पेंटिंग है जी, और आर्किटेक्चर में आगे एग्जाम्स के लिए वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नाटा एंड ऑल दीज एग्जाम्स बट देन समहा इन 11 ट्वेल्थ माय माइंड स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन द बायोलॉजी एंड मोर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स तो इट इन दैट देर वर फिजियोथेरेपी एंड अदर री ऑप्शंस ऑप्शन तो उसमें मुझे स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी लाइक इट इज़ अ ड्यूअल कोर्स बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी व्हिच इज़ बी ए तो ये कोर्स मुझे बहुत अलग सा लगा कि इसमें जो है प्रोफेशनल्स बहुत कम है बट देन समहा फ्राम द लास्ट वन डेकेड इसमें डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं विच कम्स विच इज डायग्नोज बाय स्पीच थेरेपिस्ट्स, सो मुझे पहले फिजिथेरेपी में जाना था बट देन व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस कोर्स विच कम्स आल्सो अंडर द यी सेंटर, तो आई गोट मोर यू कैन से मोर एट्रैक्टेड आल्सो एंड मोर इंटरेस्टेड इन टू इन विच वेरी फ्यू पीपल आर देर तो इसीलिए इट वॉज लाइक फ्राम आर्किटेक्चर टू फिजियोथेरेपी एंड देन आई गोट एडमिशन एंड आई गोट इंटरेस्ट मोर इंटू बी एस एल पी इट वॉज लाइक दैट चलिए थाने यहाँ बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जहाँ पर लोग कम हैं उस जगह पे आपने जो है अपने माइंड को बनाया और इस्पीच और ऑडियो पर तो आपका ध्यान ही था तो उन चीज़ों पे करना काम चाहते थे जहाँ पर लोग कम काम करते हैं तो चलिए बात अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि एज ए स्पीच थेरेपिस्ट आप किस किस तरह के काम करते हैं मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ कहा हमारा यूज़ होता है क्या सिर्फ मुख्य बदिर वालों के ऊपर काम करते हैं या वो अलग सेगमेंट है या जो बच्चे बोलने में थोड़ा झिझक होता है या हल्का बोलते हैं या अटक अटक के बोलते हैं ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा काम करता है स्पीच थेरेपी जो है ऑटिस्टिक जो रहते हैं ए जिसको हम बोलते कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है ए जो कि है हाइपर एक्टिव जो रहते हैं हाइपर एक्टिव एंड अटेंशन के डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उसमें है जिनको फ्लुएंसी में थोड़ा तकलीफ होता है स्टरिंग बोलता जी, है हाँ, स्टैमरिंग बोलता हुँ. है या फिर जिनको क्लटरिंग है मतलब जो बहुत फास्ट रेट ऑफ स्पीच उनका बहुत फास्ट जो फास्ट स्पीड में बोलते हैं उसमें ये है फिर जिनको डिले होता है बोलने में और समझने में डिले होता है और फिर जिनको कॉग्नेटिव इश्यूज रहते हैं इंटेलक्चुअल इंटेलिजेंस जिनको हम बोलते हैं कि इट इट कम्स अंडर अंडरस्टैंडिंग ओनली कि जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स आती आहा, है या फिर डिले होता है जनरली मतलब माइलस्टोन्स स्टोन्स जो डेवलपमेंटल माइल रहते हैं वो मैच नहीं हो पाते सम्ह उसमें भी है बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और ये मुख जो है, है? भी भी काम काम करता तो hmm. uh, so, क्या उनको uh, मिलके करते हैं या? भीज दिस्ट्री एंड उसमें वो बच्चा कितना कोप अप कर सकता है विद स्पीच थेग्नोसिस ऑन द चाइल्ड कि हाउ इज एबल टू अगर वो वर्बलाइज कर पा रहा है तो वी कैन डू इट अगर नहीं तो साइन लैंग्वेज या जो हम बोलते हैं कि ए करके है कुछ एप्स रहते हैं ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन एप्स रहते हैं जिससे एटलीस्ट उनको क्या कम्युनिकेट करना है उनको कैसे संवाद मतलब हमारे साथ करना है तो देट इज़ ऑल देर इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और आ, जो मोह वाले उनके लिए भी वो डायग्नोस करके फिर वो चीज़ें कहाँ ज़रूरत है वो चीज़ों पे आप काम करते हैं तो आजकल जो मशीन वगैरह ईयरिंग गेट्स वगैरह निकला हुआ है तो क्या ये भी काम करता है ठीक से हाँ इंग एड्स देफाइंगर साउंडस एम्पलीफाइंग जो भी लॉस हुआ है इफ़ द लॉस इज फिफ्टी सिक्सटी परसेंट लॉस देन ईयरिंग एड हमको जैसे माइक्रोफोन टाइप रहता है आ, हा, वो साउंड को बढ़ा के अंदर uh, uh, हमारे कान में प्रोसेस हो के फिर वो ब्रेन तक जाता, जाता है सो इट इज़ अ मीडियम कि जिससे साउंड एम्प्लीफिकेशन वही है hearing एड से तो उसमें भी कॉक्लियर इम्प्लांट करके भी रहता है काक्लियर mm इम्प्लांट -hmm. जो बच्चों का मतलब जो मेन जो नस होती है जो अफेक्ट होती है हयरिंग mm -hmm. की तो वो कॉक्लियर इम्प्लांट uh, करके मतलब अंदर से प्लेस किया जाता है वो सो इट इज़ द कनेक्शन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड मशीन जिससे अगर बहुत डिग्री मतलब 80 नाइनटी डिग्री लॉस है तो इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट काम आता है इन द एक्सट्रीम केसेस बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तंया जी कि कैसे ये काम करता है और जो आजकल कल मशीन्स निकाले हैं छोटे छोटे मतलब कल से उसका साइज़ धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ में अभी आ रहा है हाँ। पहले तो बड़ा साइज़ होता हाँ, था हाँ। तो उसको लगाने में भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती थी लेकिन आज जैसे कि आप हमारे ईयरफोन्स लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का वो स्टाइल में बना रहता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं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 naya ke aangan aaya khushiyon ki bahar khilamun ka gulshan ta gulshan te reh ho muskura tera नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बातें हो रही हैं तनिया चौधरी से जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनसे बातें हो रही हैं आशा करूंगा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि स्पीच थेरेपिस्ट क्या होता है तो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि, कि किस तरह से जो है ऑर्टिज़म वाले बच्चे जो धीरे धीरे बोलते हैं या समझ नहीं पाते बोलने में दिक्कत आती है ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपस्ट जो है बहुत बड़ा आ, काम करते हैं उनको बहुत मदद मिल जाती है और दूसरे जो बच्चे बोलने में स्तमरिंग करते हैं या कुछ ऐसे हक के बोलते हैं या उन्हें स्पीड नहीं है कई लोग बहुत ज़्यादा स्पीड बोलते कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर एक जो है स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है उनको एक्सरसाइज अब किस तरह से काम होता है कैसे उनको सिखाते हैं वो चलिए जानते हैं चौधरी से अभी जी फिर से एक बार स्वागत है आपका कैसे हैं आप बिल्कुल बिल्कुल धनिया जी मैं चाहूँगा कि कैसे काम करते हैं आप किस तरह से एक्सरसाइज सिखाते हैं या बच्चों को क्या क्या चीज़ें उनको बताते हैं वो थोड़ा सा बताइए हमें जो हाँ, मान लो एक केस आ गया आपके पास तो कैसे फिर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं अगर ऑर्टिज्म का केस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका सब केस हिस्ट्री ले के, hmm. उनका जो भी डेमोग्राफिक डेटा रहता है हिस्ट्री रहता है hmm. वो जान के वी नीड टू नो द माइलस्टोन्स ऑफ द चाइल्ड कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो रहते हैं कि मोटर माइलस्टोन्स रहता है स्पीच hmm. माइलस्टोन्स रहता है देन uh, अभी लैंग्वेज कितना है सो देर आर मेनी चेकलिस्ट विच आर कैरीडेसमेंट में और फिर उससे पता चलता है कि अभी बच्चे में आ, क्या कमी है अगर आ, जो एज में बच्चा है hmm. वो एज और अभी उसकी समझने की एज कैलकुलेट की जाती है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली गोल्स फॉर्म होता है फॉर एग्जांपल अगर आ, बच्चे को आ, कलर आइडेंटिफिकेसन hmm. या उसमें भी पार्ट्स आते हैं नेमिंग है सॉर्टिंग है बच्चों को कलर सॉल्टिंग नहीं आते हैं तो उसमें जो चाइल्ड के स्ट्रेंथ रहती है उसके स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ प्लान होता है फॉर एग्जांपल इट इज़ मोस्टली हर एज ग्रुप में uh, थेरेपी का अप्रोच चेंज होते रहता है अगर बच्चे हैं, तो इट इज़ मोर बेस्ड ऑन प्ले थेरेपी अप्रोच mm -hmm. कि टॉयज आर द मीडियम इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन दैन अडल्ट्स mm -hmm. में और जिडाट्रिक्स में मतलब जो, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स रहते हैं या फिर जिनको स्टैमरिंग ईशूज है और जो अडल्ट ऑर्टिस्टिक जो रहता है hmm. उनमें the activities will keep changing it will be more uh, because उसमें रीसेट किए जाते हैं चीज़ें बच्चों में क्या रहता है कि we need toys as a medium तो उनमें उन toys हम ज़्यादा use करते हैं बड़ों में देर इज़ मोर ऑफ मतलब ट्रीटमेंट ऐप्स रहता है जो एप्स uh, के थ्रू कंफर्टेबल है या फिर कम्युनिकेशन बोर्ड्स रहता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मेमोरी mm टास्क -hmm. uh, रहते हैं तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आई थिंक इट द एक्टिविटीज़ द गोल्स इट कीप्स चेंजिंग विद एवरी एज ग्रुप तनाया जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि जहाँ पर ट्रीटमेंट की बात आती है तो पहले तो सबसे पहला जांच इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस पहले इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत सारे चेकलिस्ट आपने बताया कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली उसको जानने समझने के बाद ही फिर आप जो है एक्टिविटीज शुरू करते हैं और छोटे बच्चे होंगे तो उनको ख़ास करके खिलौने के माध्यम से जो है उन्हें समझाया जा सकता है और उससे बच्चे जो है जल्दी से थोड़ा सा इंटरेक्शन uh, उनके साथ होना संभव होता है और जो बड़े हैं उनके लिए आपने कहा कि एप्लीकेशंस बने हुए हैं एप्लीकेशन के माध्यम से बड़ों से जो एडल्ट बच्चे हैं या बड़े हैं उनको उसके ज़रिए समझाया जाता है या बताया जाता है लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ कैसे काम करते हैं बुज़ुर्ग पहले तो उनका बिहेवियर कैसा है उसके अकॉर्डिंगली अच्छा, ही हा, होता हा, हा, हा। है इफ, आ, कोऑपरेटिव ज़्यादातर नहीं रहता है नहीं। अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो नॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ स्टार्ट किया जाता है या फिर जिससे उनका इंटरेस्ट है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जो उनका स्ट्रेंथ है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली जो वीकनेसेस है या सपोज किसी का मेमोरी अच्छा है लेकिन किसी का विजुअल्स जो हम बोलते हैं विजुल्स समझने में दिक्कत है तो मेमरी थ्रू मेमरी के गोल्स थ्रू विजुअल्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं मतलब विजुअल मेमोरी को हम वैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा, सकते अच्छा, है। सकते हैं। अच्छा एक जगह पे जो है ना सीनियर सिटीजन होने के बाद उनके प्रॉब्लम्स शायद अलग अलग रहते हैं कई बार वो उनको जैसे ना हार्ड वर्क करते रहते हैं समझो कोई फर्नीचर का काम ही करते हैं और हौजारों से काम करने का उनको आदत है तो ऐट द एज ऑफ सेवेंटी प्लस में जबकि उनको कोई काम आएगा नहीं लेकिन मेहनत लगता है तो भी वो व्यक्ति अगर वो काम करने के लिए तैयार रहता है तो क्या कहेंगे हम? तो फिर मतलब अच्छी बात है अगर वो काम करने के लिए रेडी है इट अ गुड थिंग बट देन उसमें भी ऐसा रहता है कि उनका कम्युनिकेशन का अप्रोच क्या है मतलब वो उसमें भी वो चूज करेंगे कि उनको वर्बली बात करनी है कि उनको नॉन वर्बली ही बात करनी है उनको साइन लैंग्वेज थ्रू बात करनी है या फिर सिर्फ जेस्चरली या कार्ड्स के थ्रू बातें अच्छा, करनी है तो।, तो ये मीडियम्स है क्योंकि उनमें थोड़े से जो हम बोलते हैं ऑप्शंस कम हो जाते हैं हम्म हम्म हम्म बुजुर्ग लोगों में बिल्कुल बिल्कुल तनिया चौधरी बात ही अच्छी बात है आपने बताया है कि कैसे आ, एक आ, स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है बच्चों में बड़ों में और बुजुर्गों में ये हमने आपसे सुना और मैं चाहूंगा कि इसमें जैसे टेक्नोलॉजी कितना हेल्पफुल है वो थोड़ा सा बताए टेक्नोलॉजीडर दी तो एप्स इंट्रोड्यूस हुए है hmm. जिसको हम बोलते हैं कि ए सी एप्स है hmm. जेलो कम्युनिकेटर्स है ए सी आवाज़ एप्स है मोस्टली एप्स को अभी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया है एंड मशीन्स है बट दे हैव नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इट इज़ यूज एब्रॉड हाँ एब्रॉड में है इंट्रोड्यूस किए हैं बट देन आई थिंक टेक्नोलॉजी इज स्टिल्विंग आई वुड से टेक्नोलॉजी इज मोर एवोल्विंग इन दोलॉजी पार्ट आई वु से जो योरिंग एज है वो काफ़ी अभी वेरिएशन्स uh, में आ गए हैं इंडिया जी, में चलिए तनिया जी, जी।, जी।, जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे जो है इंडिया में अभी applications शुरू हो गए ऐप के जरिए काम करना और update होते जाते हैं और बहुत सारी machines भी हैं लेकिन वो अब abroad में use किया जा रहा है धीरे धीरे इंडिया में भी वो implement हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा और जाते जाते मैं चाहूंगा तनिया जी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए हम कम्युनिकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दें, देन प्रिफरिंग मोर ऑन दर्बल पार्ट या मोर फोकसिंग ऑन द जो हम बोलते हैं वर्बल आउटपुट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कुछ कम्युनिकेट कर पाए टू देयर ओन लेवल एंड बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग देर बेसिक नीड्स एंड वांट्स अगर वो वो अच्छे से कर पाए इन वर्ड्स इन सेंटेंसेस दैट आई वुड प्रिफर कि कम्युनिकेशन शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग एल्स Uh, तनिया जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमारा कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और चाहे बुज़ुर्ग हो बच्चा हो कोई भी हो उनको समझना एक्चुअली में अभी वो तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते लेकिन हमको ही उनका कम्युनिकेशन को समझना होगा कि क्या इशारा कर रहे हैं वो शायद ये इम्पोटेंट है ज़्यादा हाँ क्योंकि हम वो लोग तो तादाद में भी कम हैं और फिर उनको एक्चुअली में कम्युनिकेट करना आ ही नहीं रहा है तो वो उनको ठीक ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ आप कम्युनिकेट चाहे शब्दों से करें अगर शब्द नहीं समझ मारे तो इशारे से करें और उनके बेसिक नीड्स जो है उसको उनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और वो चीज़ें आप किस तरह से देते हैं ये इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट उनको करके उनके बेसिक नीड्स को पूरा करें ये बहुत ही प्यारा सा संदेश तनिया जी ने आपको दिया है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने तनिया चौधरी जी से बातें की स्पीच थेरेपिस्ट से तो किस तरह से स्पीच थैरेपिस्ट जो है काम करता है और कैसे कैसे जो वर्कआउट उनको करना पड़ता है वो सारी बातें आपने सुन ली हैं और मुझे लगता कि आप सभी के लिए एक नई बातें आपने सुनी आज बहुत कम हम लोग जो है इस तरह के इंटरव्यू शायद आपको मिला होगा लेकिन आज आपको इंटरव्यू मिला है तो आपने जाना कि स्पीच थेरेपिस्ट क्या है और कैसे जगह पर काम करते हैं किस किस तरह के बच्चों के लिए काम करते हैं री हैप सेंटर्स जो बने हैं सरकार की तरफ से उसमें ज़्यादातर इनका रोल होता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो ट्रीट करने के लिए उनको एक सेंटर के माध्यम से ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होता है घर में तो मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर ऐसे रियाप सेंटर्स में लेके जाते हैं तो उनकी जो है जल्दी से क्योंकि उस टाइप के बच्चे उनको मिल जाते हैं उस टाइप के लोग उनको मिल जाते हैं तो उससे वो जल्दी से रिकवर कर पाते हैं तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बात लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खबा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो, मस्करा रहो। धन्यवाद थैंक यू